देवी भागवत पांचवा स्कुम्भ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी की उपरयुक्त बात सुनकर शुम्भ और निशुंभ का ध्यान टूट गया वे सजग हो गए प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में वस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे दीन होकर गद्द बाड़ी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन करने लगे देवदेव दया ब्रह्मण ब्रह्मण्ड आप भक्तजनों को अभय कर देते हैं विभो यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है केवल इसी भय से संतुष्ट होकर हम आपकी शरण में आए हैं आप देवताओं के अधिष्ठाता जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं विश्वात्मन हमारी रक्षा आप पन्ने पर, पर है आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो तिलौके में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता यह सर्वथा अधेय है जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति यह बिल्कुल निश्चित है जगन नियंत्रता प्रभु ने सदा से ही जगत में यह मर्यादा स्थापित कर रखी है प्राणी सर्वथा मरणशील है इसमें संशय नहीं किया जा सकता अतः तुम दूसरा कोई अभिलसित वर मांगो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ कहते हैं ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रता नम्रतापूर्वक बोले कृपासिंधो, देवता मानव मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो यही हमें अभिष्ट है इसे पूर्ण करने की कृपा करें, किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार हम अवध होने का वर मिलना चाहिए स्त्री से हमें कोई डर नहीं है क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है व्यास जी कहते हैं शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलसित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक लोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुम्भ भी अपने घर लौट गए घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से उनकी पूजा की तब उत्तम दिन और नक्षत्र सोचकर कर उन्हें ने एक सुंदर चांदी का राष्ट्रीय सिंहासन उन्हें प्रदान किया शुम्भ बड़ा भाई था अतः उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ अनेकों सुप्रसिद्ध दानों उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बड़ाभिमानी वीर थे ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आपे इनके पास हाथी घोड़े और रथों की भरमार थी धमरलोचन नामक एक प्रचंड पिता की दैित्य था शुम्भ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है यह सुनकर भी सेना सहित से आप इसी प्रकार सूर्यीर रक्त बीज भी, भी आ गया वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था उसके पास दो अक्षोणी सेना थी राजन उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि सम्रांगण में लड़ते समय उसके शस्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी उतने ही अनेकों दराकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे उन क्रूर दानवों की भुजाएँ शस्त्रास्त्रों से सुशोभित रहती थी रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानों आकार रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में समृद्ध हो जाते थे इसलिए रक्तबीर संग्राम में महान पराक्रमी और अजे वीर समझा जाता था उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी समर्थ थे इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस सुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए ये सभी सूरवीर थे और उनके पास चतुरंगनी सेना भी थी उस समय शुम्भ और निशुम्भ की सेना की संख्या गणना करना असंभव था शुम्भ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी